श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध भगवान की अग्र पूजा और शिष्यपाल का उद्धार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित धर्मराज्युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा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 सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्यलीला का अभिनय अभिनयत्र है ये स्यूत्रोक्य गुरव सर्वोक महेश वहंति दुर्लभ लब्ध्वा शुर सेवा शासन स भवानरविंदक्ष सलिना धत्ते शासनम भूम तदत्यंत ने कसद्वित ब्रह्मण परमात्म कर्म भी तेजो रसते चथारवेह न वैते जित भक्ता महमीत माधव वे नानाधी पशूनामी वैकृता जय श्रीहृदय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 वामदेव सुमति जैमिनी क्रतु पैल सरासर परासर, गर्ग वैशंपायन अथर्वा कश्यप धौम्य परसुराम, शुक्राचार्य आसूरी वीतिहोत्र वीति होत्र, छंदा वीरसेन और अकृत इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य भीस्म पितामह कृपाचार्य धिताष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलवाया राजन राजस्व यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा उनके मंत्री तथा कर्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब के सब वहाँ आए इसके बाद ऋत्विक ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जितवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी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 वरुण से करवाया था सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की फूल चुप निरीक्षण करने वाले सदसदस्पतियों का बड़ी सावधानी से विधिपूर्वक पूजन किया अब सभा सद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए जितनी मति उतने मत इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी यही हैं यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण भगवान ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि आहूति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में ये दोनों ही श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं सभासदों मैं कहाँ तक वर्णन करूँ भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है जिसमें सजातीय विजाति और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है वे अपने आप में ही स्थित और जन्म अस्तित्व वृद्धि आदि छह भाव विकारों से रहित हैं वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषों का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 धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभा सदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमोद्रेक से विवल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की अपनी पत्नी भाई मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया